खीरे लेखक निकोलाई नोसोव चित्रांकन ईवान सेमोव हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी एक दिन पावलिक अपने दोस्त कोलिया को मछली पकड़ने ले गया लेकिन उनकी किस्मत एकदम खराब निकली पूरे दिन मछलियों ने कांटे पर मुंह तक नहीं मारा लेकिन घर वापस आते समय वे सामूहिक सब्जी वाले खेत में गए और उन्होंने खीरे तोड़कर अपनी जेबें भर लीं चौकीदार ने उन्हें देख लिया और सीढ़ी बजाई लेकिन लड़के जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे और वहां से चंपत हो गए जैसे जैसे वे आगे बढ़े पाब्लिक को यह ख्याल आया कि घर पहुंचने पर खीरे चुराने के कारण उसे डांट पड़ेगी इसलिए उसने अपने खीरे भी कोलिया को दे दिए देखो मैं आपके लिए कितने खीरे लाया हूं सामने का दरवाजा खोलते ही कोलिया चिल्लाया माँ ने ऊपर देखा कोलिया की जेबें और कमीज उभरी हुई थी और उसके हाथों में दो खीरे थे जो कपड़ों में फिट होने के लिए बहुत बड़े थे तुम्हें वे खीरे कहां से मिले माँ ने पूछा बगीचे में से कौन से बगीचे से नदी के पास स्थित सब्जियों के खेत से वहां से खीरे तोड़ने की इजाजत तुम्हें किसने दी किसी ने भी नहीं कहा मैंने खुद वो खीरे तोड़े तुम्हारा मतलब है कि तुमने वो खीरे चुराए नहीं मैं बस उन्हें लेकर आया पब्लिक ने भी कुछ खीरे लिए फिर मैंने भी लिए फिर उसने अपनी जेब से खीरे निकालना शुरू किए रुको वो मत करो उसकी मां ने कहा क्यों नहीं तुम खीरे तुरंत वापस करके आओ क्यों वे बेलों पर उगे थे जब मैंने उन्हें तोड़ा था अब वो वैसे भी दोबारा नहीं उगेंगे कोई बात नहीं तुम उन्हें वापस ले जाओ और उन्हें वहीं रख कर आओ जहां से तुमने उन्हें तोड़ा था ठीक है मैं खीरे बाहर जाकर फेंक देता हूं अरे नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे तुमने वो खीरे नहीं लगाए तुमने उन्हें पानी नहीं दिया और इसलिए तुम्हें उन्हें बाहर फेंकने का भी कोई अधिकार नहीं है लेकिन चौकीदार वहां था उसने हमें देखकर सीटी बजाई लेकिन हम भाग निकले और अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया होता तो क्या होता वो ऐसा नहीं कर सकता था वो बूढ़ा तेज नहीं दौड़ सकता था तुम्हें शर्म आनी चाहिए चौकीदार उन खीरों के लिए जिम्मेदार है अगर किसी को पता चला कि खीरे गायब हैं तो वे उसे चौकीदार की गलती बताएंगे माँ ने खीरे वापस कोलिया की जेब में भर दिए मैं नहीं जाऊंगा कोलिया चिल्लाया उसके पास बंदूक है वो मुझे गोली मार देगा तुम उसी के हकदार हो मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा एक चोर बने तुम मेरे साथ आओ मां मुझे अकेले वापस जाने में डर लग रहा है जब तुमने उन्हें चुराया था तो तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा था क्यों है ना माँ ने कहा फिर माँ ने दो सबसे बड़े खीरे कोलिया के हाथों में थमाए और उसे घर के बाहर भेज दिया जाओ खीरे वापस करके आओ मां ने कहा कोलिया गांव की सड़क पर पैदल चलने लगा मैं खीरों को एक गड्ढे में फेंक दूंगा और कहूंगा कि मैंने वो वापस कर दिए उसने खुद से कहा और फिर उसने चारों ओर देखा नहीं इससे पहले कि कोई मुझे उन्हें गड्ढे में फेंकते हुए देखे और चौकीदार मुसीबत में पड़े बेहतर होगा कि मैं उन खीरों को वापस कर दू सड़क पर चलते हुए कोलिया अपने आप से बड़बड़ाता रहा पब्लिक मेरी तरह परेशानी में नहीं फंसा उसने मुझे अपने खीरे थमा दिए और अब वो अपने घर पर है और उससे कोई नाराज भी नहीं है कोलिया गांव की सड़क के अंत तक पहुंचा और फिर मैदान की ओर बढ़ा वो कभी भी इतनी देर शाम को अकेले बाहर नहीं गया था और इससे उसे कुछ बेचैनी महसूस हुई आखिरकार वो नदी के किनारे खीरों के खेत में पहुंचा खीरों के खेत के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी वहीं पर चौकीदार था कोलिया झोपड़ी के बाहर खड़ा हो गया और जोर जोर से सांस लेने लगा चौकीदार ने उसे सुन लिया क्यों बात क्या है चौकीदार ने बाहर आते हुए पूछा मैं खीरे वापस लेकर आया हूं कौन से खीरे जो पब्लिक और मैंने तोड़े थे मां ने कहा कि मुझे वो वापस करना चाहिए अच्छा तो ऐसा है बूढ़े चौकीदार ने बड़े आश्चर्य से कहा तो तुम ही वे लड़के थे जिन पर मैंने सीटी बजाई थी मुझे नहीं पता था कि तुम बच निकलोगे लेकिन तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था पावलिक ने जब कुछ खीरे लिए तो फिर मैंने भी उसकी देखा देखी कुछ ले लिए और बाद में पावलिक ने मुझे अपने सारे खीरे भी दे दिए देखो पाब्लिक की बात छोड़ दो लेकिन तुम सच्चाई जानने के लिए अब काफी बड़े हो देखो अगली बार फिर कभी ऐसा मत करना अच्छा अब खीरे मुझे दे दो और तुम अपने घर भाग जाओ कोले अपनी जेबों और शर्ट से खीरे निकाले और उन्हें एक लाइन में रख दिया बस इतने ही चौकीदार ने कहा नहीं एक और खीरा था अच्छा वो कहाँ है उसे मैंने खा लिया अच्छा अब आप मेरे साथ क्या करेंगे कुछ नहीं जब तुमने खीरा खा लिया है तो फिर उसका क्या फायदा क्या उससे आप परेशानी में तो नहीं पड़ेंगे एक खीरा कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर तुम ये सब खीरे वापस नहीं लाते तो मैं निश्चित रूप से मुसीबत में फंस जाता फिर कोलिया मुड़ा और भागने लगा अचानक वह रुका और चिल्लाया मैं आपसे कुछ पूछना भूल गया क्या जो खीरा मैंने खाया उसका क्या क्या मैंने उसे चुराया था या नहीं देखो चौकीदार ने कहा यह बहुत कठिन प्रश्न है ठीक है मान लो कि तुमने उसे नहीं चुराया था लेकिन फिर मैंने क्या किया था ऐसा मान लो कि वह मेरी ओर से तुम्हें एक उपहार था धन्यवाद अब मैं घर जा रहा हूं गुड नाइट गुड नाइट कोल्या पूरे मैदान और छोटे पुल पर दौड़कर भागा गांव की सड़क पर पहुंचने के बाद वह रुका और फिर उसने घर का बाकी रास्ता धीरे धीरे तय किया अब उसे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था